सुमोना को होश आ चुका था जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था तब तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी कई दिनों से एक अंधेरे कमरे में कैद रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी ऊपर से उसे खाना और पानी भी नहीं दिया गया था अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे धीरे धीरे सारे डोज देते हुए होश में लाया गया था जैसे ही को होश आया वैसे ही नैना और विक्रांत समेत बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँच गए थे वहां पर जब सुमोना को रोनित बनर्जी की पूरी स्टोरी बताई गई तब उसने एक सिरे से उसकी सारी बात को झूठ बता दिया रोनित जो कुछ बता रहा है सब झूठ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हम लोगों ने उसकी माँ को भूख से तड़पा नहीं मारा था उसकी माँ की बॉडी में एक लोहे का रॉड आर पार हो गया था और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था तुरंत ही उसकी मौत हो गई थी वो दस मिनट भी नहीं जिंदा बची थी लेकिन वो लड़का बहुत अजीब था वो अपनी माँ की डेड बॉडी से ही दो दिन तक बात करता रहा पता नहीं कैसे वो हम लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है मैं सच कह रही हूं। वो लड़का झूठ बोल रहा है अभी भी सुमोना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी वो ठीक तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी आराम से आराम से तुम आराम से बोलो कोई घबराने की जरूरत नहीं है नैना ने उसे शांत करते हुए कहा मैडम मुझे आज भी अच्छे से याद है वो एक्सीडेंट जब एक्सीडेंट हुआ था तब उस वक्त वहां सुरंग में कई सारी गाड़िया फंसी हुई थी हम लोगों की बस भी कई सारे पत्थर के नीचे दबी हुई थी इसलिए कोई भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाया था कई लोगों की तो बस में बैठे बैठे तुरंत ही मौत हो गई थी उस लड़के की माँ की भी तुरंत ही मौत हो गई थी एक लोहे का पूरा रोड उसके शरीर से आर पार हो गया था आप खुद सोचिए अगर ऐसे हालत में वो जिंदा रहती तो कितना डरावना सीन हो जाता फिर भी मुझे अच्छे से याद है तुरंत ही उसकी मौत हो गई थी लेकिन वो लड़का बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था वो अपनी माँ के बगल में ही बैठा हुआ था और वो कोई फंसा हुआ नहीं था चाहता तो आराम से वहाँ से हटकर दूसरी सीट पर बैठ सकता था कई लोगों ने उसे वहाँ से हटने के लिए भी कहा लेकिन वो यही कहता रहा की मेरी माँ ने मुझे यही बैठने के लिए कहा है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा यहां तक कि वो अगले दो दिन तक अपनी माँ को दूध पिलाने की कोशिश करता रहा उसे लग रहा था कि अभी उसकी माँ जिंदा है वो उनसे बात भी कर रहा था हाँ ये बात सही है कि उसके पास खाने का कुछ सामान था और वो बस में बैठे हुए एक अंकल ने उसका बैग ले लिया था लेकिन हम लोगों का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि उसकी माँ को भूख से तड़पा मार डाले उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था जान बचाने के लिए हमारे पेट में कुछ जाना जरूरी था और वो खाने का बैग ही हमारा सहारा था फिर हम सभी लोगों ने आपस में समझौता करके जो कुछ भी खाने का सामान था वो आपस में बांट लिया था उस वक्त हमारे पास जान बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था सुमोना तो की बात वहाँ मौजूद सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो अपनी जगह पर सही थी उसने आगे की बात बताते हुए कहा सर आप लोग खुद बताइए अगर हमें उसकी मां को भूख से मारना ही होता तो हम भला उस लड़के को ही खाना क्यों देते वो भी पहले खाना नहीं खा रहा था लेकिन जब उसकी हालत खराब होने लगी तब हमने जबरदस्ती उसको खाना खिलाया था सही मायने में तो हमने खुद उसकी जान बचाई थी मैं सच कह रही हूँ आप लोग यकीन करो वो लड़का सच में पागल था बिल्कुल पागल उसने सबको मार डाला ऐसा कैसे कर सकता है वो उसने निर्दोषों को माराया उसे भगवान माफ नहीं करेगा तुमोना की सारी बातें सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स सोच में पड़ गए किसी को यकीन नहीं था कि इस केस की सच्चाई ऐसी रही होगी अब जाकर ये बात कंफर्म हो रही थी कि रौनित बाद में नहीं बल्कि उसी वक्त सदमे में आ गया था जब उसकी माँ की मौत हुई थी वो अपनी माँ के मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था किसी भी हालत में वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है फिर बाद में जो कुछ भी हुआ उसी के हिसाब से उसने अपनी मनगढ़ कहानी तैयार कर ली और इसे बिल्कुल सच भी मान लिया सर मैं मानती हूँ उस उस को की कोशिश की गई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करता लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि सभी को अपनी जान की परवाह लगी हुई थी सब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे इस वजह से किसी का उस लड़के पर ध्यान नहीं गया हम में से किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि वो लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है उस एक्सीडेंट में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया था किसी की तो पूरी की पूरी फैमिली ही खत्म हो गई थी बीवी बच्चे सब खत्म हो गए थे लेकिन ऐसा कदम उठाने का किसी ने भी नहीं सोचा वहा एक छोटी सी बच्ची थी उसकी माँ भी मर गई थी लेकिन सब किस्मत का ही खेल था सर कुछ भी हो मैं मान रही हूँ की रौनित बनर्जी के साथ बुरा हुआ था लेकिन ये सब नियती का खेल था किसी ने जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं किया था और उसने निर्दोष लोगों को मारकर बहुत बुरा किया है बहुत ज्यादा बुरा किया है इतना कहते कहते सुनोना की आंख में आंसू भर आए उसे बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स समझाने लगे गए फूट फूट कर रोने लग गई ऐसे में यहां से सभी इन्वेस्टिगेटर्स को बाहर जाना पड़ा अभी सब लोग यहाँ से बाहर निकले ही थे कि नैना के फोन पर डॉक्टर का मैसेज आया ये मैसेज रोनित का इलाज कर रहे डॉक्टर की तरफ से आया था उसने बताया कि रोनित बनर्जी गंभीर मनोवैज्ञानिक विकृति से जूझ रहा है उसे लंबे समय तक किसी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज कराना होगा वो नॉर्मल नहीं है बैंक का सीरियल मर्डर केस सॉल्व हो चुका था इस मर्डर केस का मुजरिम रोनित बनर्जी पकड़ा जा चुका था रोनित ने ये सब जुर्म किसी भी हालत में किया हो इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता उसने छह लोगों की हत्या की है और इसके लिए उसे दोषी करार दिया जाएगा इस वक्त क्या सही है और क्या गलत इसके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेटर नहीं सोचना चाहता है अभी तो सब कैसे भी करके बस इस केस की फाइल को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हैं। इस केस को सॉल्व करना डीएन नगर ब्रांच के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी अब तक केस सॉल्व होने की खबर मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी हर तरफ डीएन नगर पुलिस ब्रांच की तारीफ हो रही थी स्पेशल टास्क टीम के मुंह पर यह बहुत करारा तमाचा था डीएन ब्रांच के डिटेक्टिव की पूरी टीम इस वक्त बहुत खुश थी सभी के लिए ये बहुत गर्व की बात थी अब स्पेशल टास्क की टीम मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी इस वक्त यहाँ के ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मीटिंग रखी ये मीटिंग सही मायने में इन्वेस्टिगेटर्स को शाबाशी देने के लिए रखी गई थी वो मीडिया वालों और अन्य हायर अधिकारियों द्वारा इन्वेस्टिगेटर्स को सम्मानित करने से पहले खुद उन्हें सम्मान देना चाहती थी मीटिंग में ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स की जमकर तारीफ की सभी को केस सॉल्व करने के लिए बधाई दिया खास तो पर विक्रांत और नैना को उसके काम के लिए काफी सराहा गया ब्यूरो चीफ मिताली ने नैना और विक्रांत के काम से खुश होकर उन्हें प्रमोशन भी दे दिया था अब नैना को टीम बी के लीडर से प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया था और विक्रांत को टीम ए का परमानेंट लीडर बना दिया गया था वही टीम बी का कैप्टन चेतन को बनाया गया था लेकिन अभी चेतन हॉस्पिटल में ही भर्ती था जैसे ही वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आएगा, अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में चंद्रमा और तूफान मिला था तूफान का मतलब विक्रांत के स्टेटस से था जिसके चलते उसे प्रमोशन मिल चुका था अब बारी थी चंद्रमा यानी की पैसे की तो ब्यूरो चीफ मिताली ने इस केस को सोल्व करने के एवेज में पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए पचास हजार रूपए के इनाम का ऐलान किया था इस इनाम के पैसे को सबके काम के अनुसार डिवाइड किया जाएगा इस हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा विक्रांत और नैना का ही आएगा वैसे पचास हजार रूपए बहुत ज्यादा तो नहीं था लेकिन फिर भी इनाम के रूप में मिलने वाले पैसों की खुशी अलग ही होती है ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने ये भी अनाउंस किया की कि अब संगीता को पुलिस हेडक्वार्टर के अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है वैसे भी संगीता की उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था ऐसे में उन्हें अब ऑफिस के काम में लगा दिया जाएगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म होने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर नई कैप्टन नैना ग्रेवाल से डिनर पार्टी की मांग रख दी और साथ ही विक्रांत से ड्रिंक का इंतजाम करने के लिए, के लिए कह दिया साथ ही ये लोग संगीता को भरा कैसे भूल सकते थे संगीता के यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के उपलक्ष्य में भी इन लोगों ने उनसे पार्टी की मांग कर दी थी नैना और विक्रांत ने भी तुरंत ही पार्टी देने के लिए हामी भर दी थी लेकिन उसके बाद ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे सभी इन्वेस्टिगेटर्स की नजरे इन्हीं दोनों को ढूंढ रही थी लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था थोड़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद नैना और विक्रांत टीम बी के ऑफिस के दरवाजे पर खड़े मिले वहाँ ये दोनों स्पेशल टास्क टीम के हेड मिस्टर विनोद राय का रास्ता रोककर खड़े थे मिस्टर विनोद राय अपनी टीम के साथ यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे लेकिन विक्रांत और नैना ने मिलकर उन्हें गेट पर ही रोक लिया था ये दोनों भला उस शर्त को कैसे भूल सकते थे जो स्पेशल टास्क टीम के हेड मिस्टर विनोद राय ने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने नैना के साथ लगाई थी